बजा बाशुरी चीन देश में पिंग नाम का एक अमीर आदमी रहता था वह हमेशा पैसे गिनता रहता था जब उसके बच्चे उसे खेलने के लिए बुलाते तो वह कहता मुझे फुर्सत नहीं है पैसे गिनने है। उसके घर के पास ली नाम का एक गरीब आदमी रहता था वह दिन भर अपने खेत में मेहनत करता जब भी उसे समय मिलता वह बाशुरी बजाता उसकी पत्नी और बच्चे उसके संगीत से मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते पशु पक्षी पेड़ पौधे भी सब कुछ भूल गीत सुनते उसका संगीत हवा में लहरा था पिंग के कान में भी पड़ता पैसे गिनते गिनते उसका ध्यान भटक जाता हायरे कहाँ तक गिनती की थी मैंने मैं तो भूल गया बड़बड़ाते हुए वह पैसों की दोबारा पैसों को दोबारा गिनना शुरू करता इस मुसीबत को किसी तरह से रोकना चाहिए पिंग ने उसके लिए एक उपाय सोचा वह पैसों से भरी थैली लेकर ली के घर गया भेंट के रूप में ली को थैली दे दी हाथ में जब पैसे हो तो वह चैन से कैसे गाएगा भला मैं भी तो देखू वह मन हंसते हुए घर लौटा ली को समझ में नहीं आया इतना सारा पैसा उसने कभी नहीं देखा वो पैसे गिनने लगा आधे सिक्के गिनने के बाद संभाल कर रखू पहले उसे घड़े में रखा फिर पेटी में फिर मचान पर इस तरह जगल, जगह बदलता रहा अंत में उसे कुएं में छिपा कर रख दिया उस दिन फिर उसने भी बाछुड़ी नहीं बजाई तीसरे दिन वो इस सोच में पड़ गया कि पैसों को कैसे खर्च करूं बैल खरीदूं हल खरीदूं या मुर्गी उस दिन भी लीने ने बासुरी नहीं बजाई अगले दिन उसके मन में एक शंका जागी सब की चीजें खरीदने के लिए क्या थैली में पर्याप्त धन है उसने कुएं में छिपाकर रखी हुई थैली को बाहर निकाला वह पैसों को फिर से गिनने लगा उस समय उसके बच्चों ने पूछा पापा अब अप बाशु, अपनी बासुरी क्यों नहीं बजाते ली झलना पड़ा अभी मुझे फुर्सत नहीं है पैसे गिनने हैं ली के इस व्यवहार से उसकी पत्नी बहुत उदास हुई वली से कहने लगी प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है जिनके पास प्यार है वे कभी भी गरीब नहीं होते ली ने कुछ पल पैसे गिनना बंद किया सिर उठाकर आसमान की ओर देखा सितारो से भरा आसमान एक बगीचे जैसा लगा वह बड़ी देर तक आसमान को ही देखता रहा धन का क्या करना चाहिए उसे समझ में आ गया रात भर जाकर उसने कई बांसुड़िया बनाई सुबह उठते ही वो पिन के घर गया उसने पैसों की थैली उसे वापस दे दी बोला इससे मेरी शांति भंग होने लगी थी ये मुझे नहीं चाहिए यह रही मेरी संपत्ति जिसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। ली ने बासुरी की एक गठरी पिंग के को भेंट के रूप में दे दी तुरंत पिंग के बच्चों ने एक एक बाँसुरी लेकर बजाना शुरू कर दिया और खुशी से झूमने लगे ली ने कहा देखा सोने और चांदी का हम मूल्य लगा सकते हैं मगर सुख व शांति अमूल्य है पिंग सोच में पड़ गया फिर वह भी एक बाँसुरी लेकर बजाने लगा चीन की लोक